लेकिन दूसरी तरफ जिया की ये बात भी सही थी कि किसी भी काम को करने के लिए एक से भले दो लोग ठीक होते हैं जैसा हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस के समय हुआ था उस वक्त उसके साथ हर्ष अनुष्का और हर्षित भी थे तभी शायद वो इतनी जल्दी केस सॉल्व कर सका इससे पहले भी जितने केस पर विक्रांत काम कर चुका है हमेशा यही होता है विक्रांत ने अब तक जितना भी केस सोल्व किया था अगर उन सभी पर वो अकेले ही काम करता तो शायद आज तक कोई भी केस खत्म नहीं हो पाया होता हर केस पर उसके साथ दो चार लोगों की टीम जरूर काम करती थी लेकिन विक्रांत सोच में डूब गया वो ज़िया के लिए सटीक जवाब ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ठीक है ज़िया ने सिर हिलाते हुए थोड़ा इमोशनल होकर कहा चलो कोई नहीं भूल जाइए मैंने जो कुछ कहा है मैं अपनी टिकट कैंसिल कर दूंगी और हॉस्पिटल में बात करके छुट्टी भी कैंसिल करवा देती हूँ कोई बात नहीं आप अकेले चले जाओ क्या तुम तुमने फ्लाइट भी बुक कर लिया था विक्रांत ने चौंकते हुए वैसे रिलेशनशिप के मामले में विक्रांत एक्सपर्ट था और वो अब तक जिया के मन की बात अच्छे से समझ चुका था जिया तुमने मुझे बिना पूछे फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया अपनी छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर दिया लेकिन लेकिन सीधे अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह पा रही हो विक्रांत ने जिया की आंखों में देखते हुए सीधे ही उससे कह दिया जिया ने तो कभी सोचा भी नहीं था की कि विक्रांत किसी दिन उससे इस तरह सीधे ही ये सब कह देगा विक्रांत के शब्दों को सुनकर जिया मुस्कुरा <laughs> तो थी। देख रही थी कि तुम वाकई में नैना से सच्चा प्यार करते भी हो या नहीं इतना भी नहीं समझ पाए अच्छा तो तुम्हें क्या पता चला विक्रांत ने अपनी भोएं टेडी करते हुए कहा यही की तुम नैना के साथ बहुत लॉयल हो बहुत प्यार करते हो उससे सच्चा प्यार इतना कहते कहते जिया की आंखों में आंसू आ गए यह सुनकर विक्रांत अवाक रह गया अब उसे अच्छे से पता चल चुका था कि जिया के मन में इस वक्त क्या चल रहा है वो समझ चुका था कि जिया अब बात बदलकर अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रही है उसने जिया का हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में प्यार भरी नजरों से झाकते हुए बोल पड़ा देखो जिया जो तुम्हारे दिल में है उसे कह दो साफ कह दो इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा जिया मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रांत ने ज़िया को समझाते हुए कहा हम दोनों बच्चे नहीं हैं और ये चीज़ें साफ समझ में आती हैं कि कौन किसके लिए क्या फीलिंग रखता है देखो ज़िया ये प्यार ना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ भी है और दुनिया की सबसे खराब चीज़ भी है अगर सही इंसान से हो गया तो फिर ज़िंदगी जन्नत बन जाती है लेकिन अगर गलत शख्स से हो गया तो फिर ज़िंदगी को नर्क बनते भी देर नहीं लगती दूसरी चीज़ यह है कि बहुत कम लोग ही प्यार को समझ पाते हैं अक्सर लोग किसी इंसान को हासिल करना हो प्यार की जीत समझते है जबकि ऐसा नहीं है असली प्यार वो है जब तुम्हें अपनी हार से ज्यादा अपने आंसुओं से ज्यादा दूसरे की जीत दूसरे की खुशी इम्पोर्टेंट लगने लगे जरूरी नहीं है कि जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ रहे तभी तुम्हारे प्यार की जीत है जरूरी ये है की जिसे तुम प्यार करते हो वो खुश रहे और इससे भी ज्यादा तुम्हारे प्यार की जीत तब होगी जब वो शख्स तुम्हारी वजह से खुश रहे आंखें आंसुओं से भर चुकी थी विक्रांत की लव वाली फिलोसफी सुनकर जिया काफी भावुक हो चुकी थी ठीक है ठीक है जिया ने अपने को पहुँचते हुए कहा मैं समझ गई सब कुछ समझ गई और सर आपको तो पता ही है कि मैं एक गलत इंसान से प्यार करके धोखा खा चुकी हूँ जब मुझे उसने धोखा मिला था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी लेकिन सर दूसरी सच्चाई ये भी है कि इंसान प्यार करता नहीं है ये खुद बखुद हो जाता है मेरे साथ भी यही हो गया खैर छोड़े इन सब बातों को जिया ने अपने एक चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा चलो आप न्यूजीलैंड जा रहे नैना को ढूंढने के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट आई होप आपका प्यार आपको जरूर मिले चेयर्स विक्रांत ने भी गिलास उठाकर चेयर्स किया और उसने एक घूट बियर पीकर गिलास नीचे रख दिया जबकि ज़िया ने फिर से गिलास खाली कर दिया लेकिन सर जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी आई लाइक यू आई लाइक यू सो मच शायद मुझसे ज्यादा आपको सर मैं ना मुझे ना नैना से बहुत जलन होती है पता है क्यों विक्रांत ने बिना कोई जवाब दिए अपना सिर ना में हिला दिया क्योंकि उसके पास आप हैं आप उससे प्यार करते हैं सच्चा प्यार इस बार जिया ने बियर की बोतल उठाकर उसे एक घूट में खाली कर दिया पिछली जिंदगी में जब विक्रांत गैंगस्टर हुआ करता था तब उसे लड़कियों की कमी नहीं रहती थी और न ही पुलिस की नौकरी करते हुए हर कर लड़की के साथ फलर्ट करता है छेड़ता है मजाक करता है और कई बार तो वो लड़कियों के साथ कैजुअली सेक्स भी कर चुका है लेकिन कभी वो किसी लड़की की फीलिंग से नहीं खेलता वो दोस्ती और प्यार वाले रिश्ते के बीच के अंतर को बखूबी समझता था और हर हाँ लड़की के साथ इसी तरह रहता था शुरू शुरू में जब वो डीएन नगर ब्रांच में आया था तब वहाँ सुनिधि ने भी उससे प्यार करने की कोशिश की थी और शायद सुनिधि को विक्रांत से प्यार हो भी गया था लेकिन विक्रांत ने उसे भी अपने बारे में क्लियर बता दिया था वो चाहता तो सुनिधि और मोनिका समेत ना जाने कितनी लड़कियों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करके उनका फायदा उठा सकता था लेकिन विक्रांत ने कभी लिमिट नहीं क्रॉस की थी इस जन्म में उसने अभी तक सिर्फ नैना से ही सच्चा वाला इश्क किया था अपने पिछले जन्म में वो जिस लड़की से प्यार करता था उससे जिया की शक्ल बिल्कुल मैच कर रही थी इस वजह से जब विक्रांत ने जिया को पहली बार देखा तो उसे भ्रम हो गया था कि शायद ये वही लड़की है जिससे वो पिछले जन्म में प्यार करता था लेकिन जिया के साथ कुछ दिन रहने के बाद उसे जब ये विश्वास हो गया की जिया वो लड़की नहीं है सर उसकी शक्ल उससे मिलती है तब विक्रांत ने जिया के पीछे पढ़ना भी छोड़ दिया था अब इस वक्त उसके दिल में सिर्फ नैना थी सिर्फ नैना